गोविंद हरी हरिओ नारायण हरि भगण वेद की पावन गंगा में हम सब प्रवेश करें गोविंद हरी हरिओ नाथ वेद की इस निरंतर धारा में हम सब अपने अंतर के तम को धो रहे हैं और धर्म क्या है उसका स्वरूप क्या है गोविंद हरि हरिओम नारायण हरि उसे हम निरंतर ग्रहण कर रहे हैं अब तक हमने ऋषि हिरण्यस्तु आंगिरस की के की सूत्रों से हमने जीवन के उन रहस्यों को पाया और जान पाए कि जीवन भी धरा पर लौटा कैसे और अब हमारे सामने गोविंद राय और अब हमारे सामने बहुत कुछ ही स्पष्ट हो चुका है हमने जाना कि संप्रदाय और धर्म एक जैसे हो ऐसा कदापि नहीं है सांप्रदायिक सोच गुलामी के अंतरालों में उभरी है और उसने बहुत कुछ विदेशियों की नकल कर डाली जबकि वेद का चलन और सनातन धर्म की राह इन सब से अलग हटकर है गोविंद हरिओम नारायण गोविंद वाहे जगत सनातन धर्म में निमित्त जगत है एक प्रकार से कहना चाहिए कि यहां हम अभ्यास करते हैं लेकिन धर्माचरण तो हमारा मूलता अंतर में होता है वो सत्य जगत है और ये बात हमें पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि हम जन्मते भी अंतर यज्ञ से हैं सांस जीवन का एक एक क्षण ऊर्जा शक्ति संतति बुद्धि विद्या सभी से हम अपने अंतकरण में ही वरद होते हैं वही जनमते हैं और क्षण क्षण सांसें और धड़कने पाते हैं भौतिक जगत हमारी सेवा का जगत है ये धर्म ने कहा यह एक बात और भी अच्छे से समझ लें कि सुर और असुर का झगड़ा भी यहीं हुआ था वे दोनों इसी सत्य को लेकर के लड़ गए थे असुर ने कहा जो कुछ दृश्य मात्र है वो सब मेरे भोगने की वस्तु है खाए पिए मौज करें यह नारी भी हो गया है सब कुछ भोगने को और फिर उससे जो संप्रदाय कालांतर में उभरे उन्होंने हर चीज को माले गनीमत बना डाला वहां बहन बेटी पत्नी मां ये सब कुछ नहीं रहा क्योंकि असुर मनोवृत्ति हमेशा अपने से दूर जाती है भटकती है जो कुछ है खाने पीने भोगने के लिए विषांता के लिए आदमी भी है तो गुलाम बनाने के लिए गुलाम प्रथा भी उन्होंने चलाई और अगर उन्होंने कोई ईश्वर भी माना तो अपने से अलग माना आसमानों दूर माना यह असुर विचारधारा है यह सनातन धर्म कदापि नहीं है और संप्रदायों ने इसी का वर्णन कर डाला सेवेंथ हेवन के सप्त तो लोग बना दिए और आप सब भी भोले भोलेपन में उनके पीछे दौड़ गए आपको लगा कि इतने बड़े गुरुजी बोल रहे हैं तो सही तो होगा जबकि कर क्या रहे थे आप असुर धर्म की ही हेठी कर रहे थे उसी का अनुसरण कर रहे थे आप उसी के पीछे भाग रहे थे आप वेद ने हमारी आंख खोली उसने कहा कि वो मुझ में है मैं उसमें हूं आसमानों की तो बात छोड़ो एक रूम भी मेरा उससे दूर नहीं और वो मुझसे दूर नहीं वो आत्मा है घटघटवासी है वो यज्ञ है वही जन्मता है मुझे ये सुर विचारधारा है असुर मैं सुरत से हीन हूं वो नेत्र है कहीं सुर वो मुझ में है मैं उसमें हूं उसके बिना न सांस है न धड़कन है तो मैं उससे अलग हो कैसे सकता कैसे और हम सभी संप्रदाय घुमा फिरा करके हमको वहीं ले जाते रहे और हमने भी वहां जाकर के बहुत सारी विधवता ढेर सारी बतौर डाली अब भरे घड़े में पानी कैसे भरे तो वेद हमारे पल्ले नहीं पड़ता है ये एक मौलिक स्वरूप है सनातन धर्म का जो हमारे सामने है कि नहीं उससे हम कभी जुदा हो ही नहीं सकते वो हमारा अंतर आत्मा है और यहीं से सनातन धर्म की कल्पना कि अंतर जगत स्वजगत है गीता में भी कहा स्वधर्मे मरणम श्रेय स्वधर्म में आत्मा की राह में मरना भी अमृत है भीतर जाके तप और साधना में मृत्यु भी अनंत की राह देती है पर धर्म भयावह बाहर के सारे धर्म पित्रियान में ले जाते हैं बारह ही तेरह होती है और चांडाल की आग से ही हमारी चिता जलती है वो पेड़ जिनके फलों से तन बना है वो पितर भी इसी के साथ भस्म होते हैं और कपाल क्रिया करके हमारी आसक्ति जहाँ टिकी थी वो बेटा हमारा हमें शरीर से अलग करता है और फिर हम प्रेत बनकर दसवां पर्यंत उसकी देह में वास करते उसी की इंद्रियों से गीता गर्व पुराण सुनते और दसवें के दिन उसी के इंद्रियों से ब्रह्म भोग को लेते यथा यो गमन करते हैं जो मुकद्दर बन जाए हमारा बड़ी स्पष्ट धाराएं और इसमें कुछ भी छिपा अब हमारे सामने नहीं है कि दो रास्ते हैं भीतर यज्ञ होंगे स्वतः ब्रह्मांड से ज्योति भन प्रग हो बाहर जाना चाहोगे तो कपाल क्रिया करके छुड़ाए जाओगे और पित्रियान से चांडाल की आग लेके जाओगे आत्मा की ज्योति नहीं मिलेगी सोचना है हम सबको पाना है कैसे जाना है किस राह से तो यहां कहते हैं आज की रिचा खोलने कहते हैं न ये दिवह पृथ्वीया अंत महापूर्ण माया भी धन दाम परुजम चक्र वृषभ वृषभ चक्र इंद्रो निर्ज्योतिष तमसो ये आज के दिशा है बात आत्मयज्ञ की कर रहा हूं बाहर भी एक यज्ञ कुंड है लड़के सामने बैठे हैं, ऋषि उनकी छोटी आयु में उन्हें उन्हीं की आत्मा का अमृत ज्ञान दे रहे हैं बाहर प्रतीकात्मक है निमित है भीतर स्व है नित्य है बाहर आचार्य और उपाचार्य हैं, भीतर आचार्य के रूप में आत्मा है और उपाचार्य के रूप में प्राणवायु है बाहर भी वही सामग्री है भीतर भोजन ही सामग्री है और मेरा तप साधना ध्यान सब सामग्री है बाहर जीव रूप मैं ही यजमान हूं बाहर मुझे असत्य ज्ञान लोभ मोह असतियों को सामग्री के साथ जलाना है और भीतर आत्म यज्ञ में मुझे अपने सारे तप आदि सारे कर्म सारे क्षण सर्वस्व अपना आत्म ज्वालाओं में यज्ञ करना है ये दोनों यज्ञ हैं और दोनों में यज्ञ में बाहर मेरा असत्य जगत जलता है भीतर में अपने सत्य भावों पुण्य और पाप सभी के साथ अपने आप हाँ को आत्मा श्री हरि को इस ज्वालाओं के यज्ञ को अर्पित करता हूँ क्यों क्योंकि गीता में कहा कि हे अर्जुन जिसने अपने पुण्य और पाप तुमने मुझे अर्पित किए वही मुझे प्राप्त हुआ तो बो एक बात से नाराज होगी बोले स्वामी जी तो फिर पुण्य करने की क्या जरूरत थी जब उन्हीं को देने थे अन्य ने उनको बाहर रख के और तुम उनको मिल लेना फिर जब चाहे ना बाहर चले आना जब व्यक्ति की मति भ्रमित होती है कि जब अंतिम रूप से उससे मिल रहे हो तो पुण्य बाहर रख के क्या बाहर फिर भोगने आओगे तो आवागमन तो फिर शुरू हो जाएगा एक सरल बात भी हम नहीं समझ पाते हैं। और पूर्व की रिशा में और इस रिशा में फिर कह रहे हैं। ये कभी मत कहना कि तुमसे भूल नहीं हुई क्योंकि जो अपने पाप को छिपाते हैं उनका फिर कभी उद्धार नहीं होता कभी नहीं होता है जब भी प्रभु के सामने आत्मा के सामने खड़े हो तो कहो पाप हम पाप गर्मा नारायण पाप तो बहुत है असत्य अज्ञान बहुत रहा है जीवन की यात्रा में जाने कितने भूले हो गए होंगे प्रभु आज इनको छिपाऊंगा तो ये और विशाल पापों का जंगल बनके खड़े हो जाएंगे आज इन्हें आपको अर्पित करता हूं आपको जलाता हूं आप एक ज्वालाओं में इन्हें भी अर्पित कर रहा हूं नारायण मैं आपसे न्याय नहीं मांग सकता मैं तो सिर्फ दया की फीक मांग सकता हूं क्योंकि इतने भूले हैं कि आपसे न्याय क्या मांगो और जो दम्भ पूर्वक अपने को पवित्र मानते हैं वो इस धरती के सबसे गंदे अपवित्र लोग होते हैं उनका फिर उद्धार नहीं होता है उसी को यहां ऋचा ने कहा है ना ये दीवाह ना तो ये देवत्व ये भौतिक जीवन ये रोशनी ये सब कुछ पृथ्व्या प्रित्थ पृथ्वी के धरती के इस वाहि जगत के अंत महापूर्ण मेरे अंताकरण में मुझे अनंत की राह नहीं दे सकते ना ये नहीं दे सकते ये जो सब है अंत मत पूर्ण कि वो मुझे उस आत्मा अनंत की राह नहीं दे सकते मुझे सत्य जगत में मेरा मुझे अमर नहीं कर सकते माया भीर धन राम और न ये भौतिक मायाएं, ये धन ऐश्वर्य ही मेरा उद्धार कर सकते भुवन कि मुझे दोबारा एक जन्म भी दे पाए ये सब नहीं दे सकते ना ये माता ना वो पिता ये कोई नहीं जन्म सकते मुझे और उसी झूठ और असत्य को जीता आया हूं मैं जो कभी सत्य नहीं था कहा ना ये दीवा पुण्य कराया इतना स्वामी जी मैंने जप कर डाला स्वामी जी मैंने इतने हवन किए हैं स्वामी जी मैं इतना दान कराया ना ये दीवा ये सब बातें बेकार की हैं क्योंकि निमित्त जगत के पुण्य और पाप भी इन मैं जैसे ये अनित्य है ऐसे इनके फल भी अनित्य हैं, नित्य नहीं है अब ये बात सांप्रदायिक सोच को कहां बचेगी <laughs> वहां तो यही सब कुछ है और उसी में आप सब पगे हैं कहा ना ये दिवा ये तथाकथित देवत्व, ये देवत्थे सम्मान ये दंभ मिथ्या ये मिथ्याभिमान ये पुण्यों की कहानियां ये बातें पृथ्वीया, भौतिकताएं अंत महापूर्ण मेरे अंताकरण में मुझे अनंत की राह कदापि नहीं दे सकते और क्या यह सच नहीं है हमने जितनी भी माला फेरी पूजा पाठ के सब किए गए तो पितृयान से ब्रह्म की राह पाई किसने तो ये वेद कहां गलत कह रहा है खाली ख्याली पुलाव ही तो पकाते रहे और उस दान धर्म की क्या बात करते हो जिसकी यशगान आपने यहीं करा ली है उसमें बाकी क्या रहा उस लड़के की तरह दो भाई थे एक को जो भी पैसे रोज की मिलते थे तो गुल्लक में रख लेता था और दूसरा जाके खा भी आता था उन दूसरे से कहा कि देख तेरा भाई कितना समझदार है भविष्य के लिए बचा के रखता तू भी बचा कर बोला मैं भी बचा रहा हूं बोले कहा बोले हलवाई की दुकान पे दिया था उसको तो जो पुण्य तुमने किए उसकी यशगान भी करा दिए तो बाकी क्या रहा तुम्हारा तो यहां वेद क्या गलत कह रहा है और झूठे दम्ब दिला दिए जाते हो धोखा दे रहे हो खा उम्र रहे हो कोई भौतिकता नहीं क्योंकि जब पूरी उम्र खा लोगे मर जाओगे बस और उसी में सारे पुण्य लाभ कर डाले तुमने तो कहा ना ये दिव नहीं ये जो सारे देवत्व की भौतिकताओं की वाह जगत की बातें हैं पृथ्व्या घूम घूम के जो करते हैं हम अंत महापुर मेरे अंताकरण की पूर्ति का एक क्षण भी तो नहीं हो सकता प्रभु की भक्ति में एक बिंदु एक बूंद भी तो नहीं है माया भी धन दाम और सारी भौतिक मायाएं सब कुछ सारा ऐश्वर्य धन आदि भी पर भूवन कि दोबारा मैं जन्म सकू इतना भी तो नहीं दे सकते ये मुझे ना कोई भौतिक मम्मी ना पापा बनाते मुझे उन्हें तो आज भी ये कोश बनाना नहीं आया उन्होंने पहले भी मुझे कहां बनाया बनाता तो हे आत्मा हे यज्ञ तू ही है बाकी सारा जगत तो निमित जगत है अब गीता में कह दिया निमित मातृव सभ्य साची तो सबने कहा यह तो बड़ी गड़बड़ बात है क्यों कहा अरे भाई निमित जगत तो है ही है गोविंद ने गीता में क्या और कहा निमित मात्र भाव सब साची? तो बोले फिर काम क्यों करेंगे ऐसा नहीं है कोई कोई काम जो भी चलता है भाव से चलता है और भाव ही उसके पुण्य और पाप का निर्णय करता है एक कत्ल किया फांसी हो गई बहुत पापी थे बड़े पतित थे सभी ने गालियां दी दुदकारा कारा और दो सो कतल कर डाले तो परमवीर चक्र मिल गया कहा इसे महायोधा घोषित करो इसने देश और जाति की रक्षा करी है शत्रुओं से बचाया है इसे परमवीर चक्र दे दो तो यहां कर्म एक ही है एक महापाप है और एक में सम्मान ही सम्मानित वैसे ही है एक ही कर्म भाव प्रधान है और उस भाव को मैं भौतिकता में ले जा रहा या सत्य जगत में आत्मजनक में उस भाव के साथ उतर रहा यह मुझे सोचना है यदि मैं कहूं कि संप्रदायों के कारण इस सत्य धर्म पर धूल ही पड़ी है तो कोई बहुत गलत बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि ऐसा हुआ है भाष्यकारों ने भी वही कर डाला जो नहीं करना चाहिए था तो कह रहे ना ये दीवा पृथ्वी अंत महापूर्ण माया भी धन दाम वो भी नहीं दे सकते युजम व जरम ने युजधातु है युजमाने जुड़ना इसी से योग बना है तेरी ज्योतियों के कौंधते चक्र से उसी प्रकार जोड़कर किस प्रकार वृषभ चक्र वृषभ चक्र घुमड़ते बादलों के घूम चक्र जब उन पर कौधती बिजलियों का प्रहार होता है तो वो खंड खंड बरसते हैं हाँ धरती पर हर और जलक की वृष्टि करते हैं और अचानक जीवन भोजन सब उत्पन्न होने लगता है सब कुछ सुंदर मनोहर हो सकता है उसी भांति इंद्रो हे आत्मा हे यज्ञ निरी ज्योतिषा नी माने निहित हो गए जो ज्योतिषा तेरी ज्योतियों में समा जाते हैं जब हम तमसो अंधकार को का परित्याग करते हैं उसी भांति जैसे घटाकाश महाकाश में निर्मल होता है बिजलियों के प्रहार से अंधेरे करने वाले बादल जल बन के छित्रा जाते हैं और नीलाकाश निर्मल निर्मल दिखने लगता है उसी प्रकार है यज्ञ नीर ज्योतिषा निहित होकर तुम्हारी जूतियों में तमसा हमारे सारे अंधकार का हमारे सारे पापों का विनाश होता है गह अक्ष और जिस प्रकार उस मैल के जलों के बादलों के मैल को जो धुल कर नीचे गिरी है उससे अन्न और भोजन उत्पन्न होता है उसी प्रकार हमारे पाप भी जब जलते हैं तुम में हे गोविंद हे यज्ञ तो वे भी अमृत हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे तन की बैल को बूढ़े की राख और मट्टी को हे आत्मा हे यज्ञ तूने पेड़ों में जलाया यज्ञ किया तो वो पतन वो पाप वो अपावन पावन वनस्पतियों और फलों में लौटाया तो इसलिए हे आत्मा हे यज्ञ मेरे पुण्य और पाप आज सब तुम में जल जाए मेरा अस्तित्व मिट जाए तभी तो नया रूप पाऊंगा मैं चाहूं कि पुराना भी बना रहे और नया भी मिल जाए ये छिनार मनोवृत्ति है इसमें कहते हैं न घर के ना घाट के कुछ नहीं पाते हो। आज की रिचा का अमृत लो, दंभ तोड़ो ने, ने ये कहा उसने ये कहा ये कह कह बंद कर दो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष ग्रंथ है वेदों को प्रत्यक्ष ग्रंथ कहा गया है कि जहां सत्य सुस्पष्ट है दृश्य है जबकि अन्य ग्रंथों को स्मृतियों को हमने अनुमान ग्रंथ कहा है पिछले ब्रह्म सूत्र में पढ़ के आ रहे हो और ये वेद किसी संप्रदाय के पल्ले नहीं पड़े इसीलिए वो गुलामी के जूठन को ही के घूमते फिरे बड़ी विचित्र बात है और दुख देने वाली बात है यदि हमारी मौलिकता ही ना रही तो हम आजाद कब हुए देश स्वतंत्र कहां हुआ पहले विदेशियों के में ईस्ट के गुलाम थे फिर फैसले गुलाम थे और अब उनके द्वारा दी गई विषांतताओं के जघन्य गुलाम है वही सब कुछ है आओ कि दीवारें तोड़ डालें, आओ कि कहें गोविंद भले बुरे हम तेरे हमने बहुत सी हमारे पास जाने अनजाने की फूल है हमने बहुत सी पाप कर रखे हैं, बहुत से असत्य और अज्ञान हैं पास हमारे इतने हैं कि न्याय की तो प्रभु हम आपसे इच्छा ही नहीं कर सकते क्योंकि हम तो दंड के अधिकारी हैं तो प्रभु हम तो आपसे दया की भीख मांगते हैं लेकिन जो भी हमारे पाप हैं गोविंद आज जला दो भस्म कर दो नारायण और हम आपके सामने शपथ लेते हैं कि दोबारा पाप नहीं करेंगे फिर उन जघन्य अपराधों में फिर फिर हट धर्मिता से नहीं जाएंगे प्रभु हमें साहस दो कि हम सदा निर्मल आप ही में समाये रहें आप ही में चुके रहें, आप ही की चरण वंदना हे गोविंद हम करते रहें। आए ब्रह्मसूत्र में आए कहा अतव च नित्यत्म ब्रह्मसूत्र और वेद एक साथ चलते हैं ब्रह्मसूत्र भी सूत्रात्मक भाषा है और वेद भी सूत्रात्मक भाषा है अ लैंग्वेज ऑफ फॉर्मुलेश अत चित्यत्म कह रहे हैं अतव इसलिए जो जो कुछ जहां जहां कहा गया है तथा जो जो शब्द में भी आया है पिछले ब्रह्म सूत्रों के साथ इति चेनात है ना जो जो कुछ प्रवचन आदि में कहा गया है उसमें तुमको नित्य अवस्था नित्यत्वम तुम नित्य हो सकते हो केवल आत्मा में ही आकर आत्मस्थ होकर स्वजगत में वाह जगत निमित जगत है यदि सत्य जगत होता तो बच्चे पेट में न पैदा होते बैंकों से चले आते ऐसा नहीं है जो सत्य जगत है उत्पत्ति सत्य जगत में ही होती है मट्टी भी आन में पेड़ों के गर्भ में बदलती है और शिशु भी माता के गर्भ से ही जन्मता है तो एक सत्य जगत है एक निमित्त जगत है और जिसने निमित्त जगत को सत्य जगत मान लिया वो कभी मंजिल नहीं पाएगा यह निश्चित बात है तो इसीलिए कहा अतचा नित्य तम इसलिए भी यदि तुम नित्य अवस्था को पाना चाहते हो तो आत्मा ही आत्मा द्वैत ही मार्ग है दूसरा कोई मार्ग नहीं है आसमानों में भटक करके भी तुम कुछ पाओगे नहीं तुम्हारा उदारक तुम्हारा ईश्वर वो घटघटवासी आत्मा ही श्री कृष्ण है वे ही श्री राम है वे ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, और तुम्हारे अंतर में प्रज्वलित जो ज्वालाएं हैं अग्निया हैं, यही नव माताएं हैं अपने भीतर तुम संपूर्ण सचराचर लिए जीते हो अपने को टटोलो भीतर आओ और अपने को पल डालो आज का ब्रह्म सूत्र है और यह आज की ऋषा है हमने जानी है। तो इन सब से स्पष्ट है कि हम जानबूझकर अपने को धोखा दे रहे हैं ये कहना कि स्वामी जी दो जगत एक दूसरे के विपरीत हैं यह भला हम कैसे जी सकते हैं तो मेरा कहना है तुम फिर झूठ बोल रहे हो तुम फिर झूठ बोल रहे हो तुम फिर अपने आप को धोखा दे रहे हो तुम आज भी दो जगत एक साथ वाह्य जगत में भी जी रहे हो नौकरी भी करते हो और घर गृहस्थी भी करते हो दोनों विपरीत हैं कैसे कर लेते हो यह कहो कि तुम्हारे अभ्यास नहीं है तो ये महा झूठ है क्योंकि नौकरी धंधा तुम्हारा निमित जगत है तुम्हारे दफ्तर में आग लग जाए क्या अधिकारी को हार्ट अटैक होगा यदि बाबू साहब को नहीं क्योंकि यहां तो तड़स तो भाव नौकरी कर रहे हैं स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आई एम डूइंग माई ड्यूटी वेरी ऑनसली ऑफकोर्स तो भी निमित जगत है और घर जल जाए तो डॉक्टर बुलाना पड़ेगा क्योंकि वो स्वजगत है लेकिन ये दोनों आ सकते हैं इसी प्रैक्टिस को जरा और करीब अपने ले आओ तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा स्वजगत मेरा नित्य जगत है आत्म जगत है और मैं उसी में रहता हूं वहीं से सांसे धड़कने आज भी पाता हूं और वहीं भोजन यज्ञ होकर मुझे अगला क्षण ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है और इसी यज्ञ से मैं सब कुछ पाता हूं बोलो क्या ये सच नहीं है अपने अपने से पूछो किसी बैंक से सांसे ले आए थे क्या कुछ धड़कने उठा लाए हो? डी कर रखी थी पहले से नहीं यहीं से पाता हूं तो जब हर सांस में यहां जी रहा हूं तो इसे सत्य जगत स्वीकारने में पाप जगत में पाप दर पाप कराती चली जाती है अब फिर भी धर्मात्मा बनने का स्वांग भरता हूं मैं क्यों कहता हूं कि मैं धर्मात्मा हूं तो आत्मा के धर्म को क्यों नहीं मानता हूं अपने ही शब्दों का खुद अनादर क्यों करता हूं मैं और जो अब नहीं जागा फिर वो कब जागा भीतर मेरा आत्म जगत है मेरा संपूर्ण है मेरा गोविंद है बाहर बाल कन्हैया की मूर्ति मंदिर में रखी है उसी को मैंने अपना सर्वस्व माना अपने प्राणों को अर्पित किया न्यौछावर हो गया मैं मूर्ति पर मंदिर में आके और फिर अपने प्राणों सहित छावर से उस मूर्ति को लाकर जब समाधि में गया तो आत्मा में ला बिठाया मेरा मेरे भीतर स्वजगत में मुझे प्रवेश द्वार मिल गया मैं प्रवेश पा गया जस्ट दैट और वो भी बड़े मनोरम ढंग से रस माधुरी के साथ ये भक्ति है खाली ताली पीटना मालाएं घुमा देना कोई भक्ति नहीं है भाव नहीं तो भक्ति कहां पहले मूर्त पर अपने मैं को अर्पित करता हूं कि गोविंद आप मेरी सब कुछ हैं प्रभु नारायण मेरा सर्वस्व है। आप हैं हे अतिशय मनोरम आपकी ये भोली मनोहारी बांके झांकी पर आज मैं अर्पित हूं मेरे मन प्राण आपको अर्पित गोविंद और मैं हो जाता मूर्ति पर नौछावर और फिर उस मूर्ति को भक्ति पूर्वक जब अपनी आत्मा में उतारता हूं तो जब मन प्राण मेरे भीतर गए मुझे भी प्रवेश मिल गया उनसे अलग तो नहीं हूं और इस प्रकार मेरा स्व जगत में पहला कदम पड़ जाता है लेकिन आज मैं मूर्ति को भी तो नहीं प्यार कर पा रहा क्यों विषयों को जो प्यार कर रहा हूं विषांतता को जो प्यार कर रहा हूं असक्त जगत में जो भटक रहा हूं और जो अपने रूप पे न्योछावर है उस मनोहारी छवि पर न्योछावर कैसे हो सकता नहीं पा सकता उसे यदि इस असत्य जगत को इसके भान को मैं नहीं छोड़ सकता तो मैं भक्ति कदापि नहीं पा सकता और भक्ति को पाने के लिए हम सबको अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा कोई रास्ता बाकी नहीं है। नहींतर आए तो अभी ये स्वजगत हो गया तो कहने लगे फिर बाहर कर्तव्य नहीं करोगे अरे भाई वो तो बिल्कुल करूंगा ये तो भाव जगत है निमित्त जगत है श्री हरि का निमित्त बनकर सारे कर्तव्यों को निभा दूंगा जैसे निभा रहा हूं वैसे ही निभा दूंगा लेकिन अब आसक्ति लोभ मोह ईर्षा द्वेश घृणा छद विचार ये सब नहीं रहेंगे आई एम डूइंग द ड्यूटी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिस सचराचर के स्वामी के निमित्त होकर मैं ड्यूटी दे रहा हूं जैसे बाहर दफ्तर में ड्यूटी दे रहा था इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेरे पे ताकत कहां थी उसी की तो डेलीगेटेड पावर्स थी चाहे चीफ मिनिस्टर था सुपरिंटेंडेंट था मैनेजर था जो कुछ भी था चीफ मिनिस्टर था आई हैव बीन यूजिंग द डेलीगेटेड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कोई मैं अपने अपने से तो पैदा करके नहीं ले आया था और इसीलिए जब भी मैंने उन पावर्स का मिस किया तो मैं करप्ट कहलाया बेईमान कहाया घूसखोर कहा गया होगा तो ठीक उसी प्रकार हर सांस और हर धड़कन जब वो दे रहा है मेरा अंतर का आत्मयज्ञ वट एवर आई शैल बी डूइंग आउटसाइड इन निमित जगत दैट विल बी इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्स जो संपूर्ण ग्रहों और ब्रह्मांडों का अधिष्ठाता है उसी की सत्ता है उसी का निमित हूं सेवा कर रहा हूं ये मैंने कब कहा कि घर छोड़ देना ये मैंने कब कहा कि नौकरी से भाग लेना मैंने कहा आसक्ति से भागो छूट से भागो लोभ से भागो कपट से भागो और दूसरों की गलती न खोजो नहीं तो मिस्टर घूरा बन के रह जाओगे क्योंकि जब हरे की गलतियों का ध्यान करोगे तो सबसे गंदा चेहरा तुम्हारा है सबसे सड़ा हुआ व्यक्ति तो तुम्हारा है और मिस्टर घुरूचंद समझते हो कि तुम सबसे बड़े समझदार हो सब में राम देखो सब में गोविंद देखो सुंदर मनोहारी रूप देखो कि सुंदर से सुंदर तुम भी होते चले जाओ वक्त भले हार जाए तुम ना हारो वो राह है जो भीतर जाती है और ये वही राह है जिससे हम हर बार जन्म पाते हैं हर क्षण पाते हैं अपने सत्य से अपनी जड़ों से अलग मत हो जाओ क्या निमित होकर माता पिता पत्नी पुत्र नौकर दफ्तर ऑफिसर इन सब के रूप में मैं श्री राम का निमित्त होकर श्री राम भाव में क्यों नहीं जी सकता मिठास बढ़ जाएगी विश्वास भी बढ़ेगा और घर जगत भी जगत भी वैकुंठ सा सुखद हो जाएगा आज ईर्ष्या बढ़ाते हो द्वेष बढ़ाते हो शक शुभा बढ़ाते हो विशांतता बढ़ाते हो बड़े समझदार हो और यह भी मानते हो कि बहुत समझदार है बड़े अक्लमंद है हमने इतने क्षणों को जहर दे डाली हमने इतने क्षण किसी की साधना के नष्ट कर दिए बड़ी उपलब्धि हो गई आपकी ना जो नहीं सुधरना चाहेगा फिर ये दम्भ छोड़ दो कि वो ईश्वर तुम्हारा फिर फिर उद्धार करना चाहेगा क्योंकि हर सांस थकाया तुमने उसको तुमने हर सांस भगवान को भी धोखा देना चाहे भ्रमाना चाह हम सब ने किया ऐसा इसलिए जब भी ईश्वर के सामने जाओ कहो पापी हैं, पाप तो इतने किए हैं प्रभु अबोधता में जाने अनजाने में लोभ में भड़के कि नारायण आप ही जलाओ तो ये पाप भस्म होके अमृत बने हम आपसे न्याय कभी नहीं मांग सकते बस गोविंद हम भी दया करो प्रभु हमें स्वीकार लो पुण्य पाप जो कुछ भी है आज जलाए तुमने यही बात गीता में कहते हैं कि है अर्जुन जिसने अपने पुण्य और पाप भी मुझे अर्पित किए मात्र वही मुझे मिला जिसने पुण्यों को अपनी शान बघाड़ने के लिए रख लिया वो मुझ तक कभी नहीं आएगा वही रह जाएगा तो इसलिए थोथे दम्भ और मिथ्याभिमान अभी चला दो और सत्य को स्वीकार लो धर्म की राय ये है सांप्रदायिक सोच से भी अब बाहर निकल जाओ आए भगवान की लीला कथा में हां अभी तक की कथाओं में हमने पढ़ा गोविंद हरिओ ना कि भगवान को मारने के लिए कंस और कंस कौन है हमारा मोहान मिथ्याभिमानी मन जिसकी दो पतनियां हैं मनोवृत्तियां हैं ये अस्थि और प्राप्ति ये मेरा है ये और बटोर लम अस्थि माने ये मेरा है प्राप्ति ये और प्राप्त कर लूं और लूट लम और कन्हैया को उत्पन्न करते हैं वसुदेव और देवगी वसुदेव अग्नियों का देवता अर्थात आत्मा देवकी अर्थात ब्रह्म ज्वाला करती है शरीर रूपी जेल में और ये जेल कहां है मथुरा में इस जेल को देखना है तो मथ माने मंथन कर जैसे दही को मत हो उर्मा ने हृदय भीतर आ अपने अंतर को मत ये जेल मिल जाएगी यही ही तो जेल है मथुरा है ये यही कंस का वास है ये मन है कंस है रहता है इसमें जिसने अपने को नहीं पढ़ा उसने कभी भागवत नहीं पढ़ी वो थोथे पाठ करता रहा है उसने कभी नहीं जाना इसके अमृत और जब बालक उत्पन्न हो जाता है इस देह से बाहर आता है मथुरा से तो नंद और यशोदा उसे गोकुल में पालते हैं बाहर के पालक माता पिता हैं नंद और यशोदा मुझे जन्मते हैं वसुदेव और देवकी। के ये एक कृष्ण की नहीं हम सब की कहानी है तुम सब ऐसे ही जन्मते हो यदि सचमुच धर्म को जाना चाहते हो तो वेद में आ जाओ और वेद को पढ़ाने के जो हमारी रहस्य लीलाएं हैं उनके रहस्यों में आओ कोरी कथावाचकी में मत चले जाना और जब मन कंस को लगा कि कन्हे अद्वास से निकल गए तो अब क्या करूं तो उसने पूतना को भेजा पोत माने पवित्र ना नहीं अपवित्रताओं को भेजा धोखा तो दो लोगों को भ्रमाओ नए नए स्वांग भरो किसी के मन की शांति में विष डालो पूतना बन जाओ ओह और ये सब तुम दया करके करो क्या कि हमने कृपा करी है आज यही तो है यार घर की बात पूतना है ने? ये पूतना वृत्ति हमें नहीं छोड़ती है बेटे को पढ़ने के लिए भेजा है तो काहे के लिए यशोदा के लिए नहीं यशादाई नहीं इति यशोदा जो यशस्वी जीवन दे जो यशस्वी राह दे उसे यशोदा कहते हैं ना आज शिक्षा की देवी पूतना है अच्छी नौकरी बढ़िया तनखा मोटी भूस स्वामी जी कौन सा कैरियर ले ये? हमने कहा हां भाई कौन सा कैरियर ले तो बात सही है जिस कैरियर में ज्यादा मोटी रकम मिले धंधा ही धंधा बैठता हो वो कैरियर ले तो अब पूतना के पूत अब मुझसे पूछते हैं कौन सा कैरियर ले राम का कैरियर कोई नहीं चाहता कृष्ण की राह आप में किसी को नहीं चाहिए पूतना के पूत है वह पूतना मैया की जय चाहिए भगवान ने पूतना को मार के दिखाया कि मेरी राह पे आने वाले तुझे अपनी जिंदगी में इस मनोवृत्ति पूतना को विध्वंस करना होगा नहीं तो मैं नहीं मिलूंगा फिर आया तृणाम त्रिण तीन का आवर्त बवंडर विषय वासनाओं के आवेश और आवेग इन बवंडरों को मार अथवा भक्ति कर ले दोनों एक साथ नहीं होते और फिर आया शकटासुर मेरी गाड़ी भरू मेरी एक बछड़े वाली गाड़ी है ना शकट उसको भरूं अरे भगवान को नीचे लिटा दूंगा फुर्सत कहा असुर आएगा शकट उलट जाएगी भगवान को नीचे ना बिठा भरना भी है तुम्हें तो ऊपर विराज दे कि प्रभु सर्वस्व आपका मैं निमित आपका जो निमित्त भाव से जीते हैं उन्हें कभी अपमानित नहीं होना पड़ता उनका यश कभी नष्ट नहीं होता और जो आसक्त भाव से जीते हैं उनकी सारी उपलब्धियां सारे यश उनके जीते जी सर्वनाश को चले जाते ये याद रखना बात फिर आया अगासुर पाप अज्ञान और अंधकार इसको मारे बिना भक्ति कोई पाता नहीं है बकासुर छल कपट दम्ब और ढोंग यह बकासुर वृत्ति है भगवान उसको मार के दिखा रहे हैं कि जो मारेगा इसे वो मेरी राह आएगा वही मुझे पाएगा और तुमने कहा ये सब तो माई बाप हैं भाई बहन हैं इनके बिना कैसे जी सकते हैं क्योंकि बाकी भाई बहनों से तो मुकदमा चल रहा है संपत्ति को लेके अब तो यही सब है क्या मैं गलत कह रहा हूं कही बात सही नहीं है नहीं धोगे अपनी मनोवृत्तियों को नहीं तोड़ोगे दम अपने नहीं तोड़ोगे अपनी पाप और कपट की राह को और चाहोगे कि तुम्हें वैकुंठ मिल जाए क्या वक्त जाने देगा तुम्हें अगर तुम्हें ही मैं वक्त बना के खड़ा करूं तो क्या तुम जाने दोगे किसी ऐसे को तो तुम्हें कौन जाने देगा मालाएं या तथाकथित भजन कीर्तन जिनमें तुम्हारा कोई रस नहीं है कोई भाव नहीं दिखावा भाव है बस सोचो विचार करो गोविंद हरि हरिओ नारायण हे गोविंद हे हरि और फिर अगासुर भी जब मारा गया तो बकासुर अभी बाकी है बकासुर छाल कपट दम्ब और ढोंग ढोंग माने बकवादी वृत्ति हरेक के सामने बैठ के अपनी शंसा गा रहे हैं हम तो ये हम तो वो ये बकवास करने वाले बकासु होते हैं भगवान कहते हैं मैं मारता हूं इसे तू तो भी मार तुम्हे राह सहज होकर आ जाएगा क्या हम मार पाएंगे बकासु को हमें अपने से पूछना है क्या हमारी झूठ फरेब कुमार कुचक्र विशांतता हमें बकासुर को मारने देगी क्योंकि पहले इन सबको मारना है, तभी तो बकासुर मरेगा क्या हम अतिशय निर्मल हो सकते हैं सचमुच जैसे कि हमारे पूर्वज होते थे जिनके वंशज हैं हम आज पेट में कपट और मन में फरेब रखे बिना हम किसी से बात भी नहीं करते व्यवहार भी नहीं करते और समझते हैं कि यह समझदारी है ये स्याणापन है शायद कौए का, का जो हर बार विष्ठा पर जाके बैठता है इतना स्याना है वो वही हम भी कर करें सोचो विचार करो कि मुझे अतिशय निर्मल होना चाहिए कि जिससे प्रभु मुझे सीने से लगा लें अथवा अधम कपटी होना चाहिए है ना विचित्र बात और उस कपट में हमें ऐठ है कि हमने सबको मूर्ख बना लिया हम तो बड़े समझदार हैं क्या सचमुच हम समझदार हैं सोचो विचार करो भूल सबसे होती है जो धुल जाए वो निर्मल है और वही धुलेगा जो श्री हरि को अर्पित हो जाए और कहे गोविंद भले बुरे हम तेरे हमने सारे अपना सर्वस्व अर्पित किया नारायण आपके चरणों में रख दिया भीतर रख नहीं सकते मूर्ति से चलेंगे मूर्ति समेत भीतर हो जाएंगे भाव अपने आप अंतर्मुखी हो जाएगा यह एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है स नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी कोई भी थॉट कोई भी विचार चाहे वो किताब का सब्जेक्ट हो स्टूडेंट के लिए पहले मैं उसको बाहर ग्रहण करता हूं तो अपने को उसमें अर्पित करता हूं और फिर धीरे धीरे वो हृदयंगम हो जाता है और वो मेरी पार्ट ऑफ लाइफ पार्ट ऑफ लैंग्वेज पार्ट ऑफ थिंकिंग सोच के का भी पार्ट बन जाता है दिस इज द ओनली वे दिस इज देशमन साइकोलॉजी मूर्ति भजू निरूण भजू के निराकार भजू ये गैस चढ़ गई इसको इसका दिमाग खराब हो गया बहुत सरल है क्योंकि यही प्रक्रिया सहज स्वाभाविक मेरे मन की है चाहे वो पाठ था चाहे वो पढ़ाई थी चाहे वो म्यूजिक था अथवा कोई कर्म था जिसे मैं सीख रहा था बाहर सीखा और जब तक हृदयंगम नहीं हुआ मुझे परफेक्शन नहीं मिली क्योंकि धीरे धीरे वो फिल्टर होता होता मेरे सबकॉन्शियस तक उतरा इसी प्रकार पहले मैं मूर्ति पर अपने आप को अर्पित करता हूं सर्वस्व अर्पित करता हूं कुछ बाकी नहीं रखता कि ना गोविंद आप मेरे सर्वस्व हैं मेरा सब कुछ है कुछ बचा नहीं है मेरा प्राण है मेरे मन है गोविंद मेरी चाहत है मेरी ललक है मेरी तड़प है मेरा सर्वस्व आप है और फिर प्राण सहित उस मूर्ति को भजते भजते अनजाने ही मैं उसको अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर लेता हूं मेरी आत्मा वही मूर्ति का रूप धर लेती है मेरी रा आसान हो जाती है मुझको स्व जगत में प्रवेश मिल जाता है बार बार पूछते हो स्वामी जी भीतर कैसे जाएं अरे उसकी उसी के लिए तो सारे मंदिर बनाए हैं उसी के लिए तो नाना मूर्तियों का विधान है एक से एक सुंदर मनोरम मूर्ति हैं जो तेरे मन भाई उसको ले भीतर जा बाहर तो अभी आग लगने वाली है मौत उठा ले जाएगी तुझको इतनी सी बात हम समझ नहीं पाते हैं फिर मारा गया जब बकासुर तो धेनुकासुर आ गया धेनुक माने गधा होता है ना आप लोग तो आदमी हो ना मैं गधे की बात कर रहा हूं कि गधे की तरह सब कुछ लादे रहना न खाना न खाने देना फ्यूचर प्लानिंग में है ये धेनुकासुर वृत्ति उस भौतिकताओं और मायाओं की भूख को जगाए रहेगी तो कभी भक्ति नहीं पाएगा तू तो मनुष्य की योनी में भी गधे का गधा रहेगा खाली लादने वाला है ये और मर जाएगा लादते लादते खाएगा नहीं ये तो मर जाएगा और माल वहीं पड़ा रहेगा फिर बेटे लड़ेंगे कौन कितना हिस्सा ले तो इस गधा मनोवृत्ति को छोड़ो भाई निर्मल होने की सोचो और फिर आया वत सासुर वहां तक हमारी कथा आ चुकी वत्स माने सब जानते हो बेटा है और ये वत्सासुर वृत्ति मेरा बेटा ये तुम्हें कभी भीतर नहीं जाने देगा जब तक तुम इस सत्य को नहीं स्वीकारोगे कि तुम यह कोष नहीं बना पाए बनाता तो प्रभु है तो किसका बेटा नारायण का बेटा क्योंकि इस वत्सासुर वृत्ति के कारण धृतराष्ट्र ने अपने सारे कुल का नाश किया था और तुम भी करोगे ये वृसासुर वित्षास, इसी वृतासुर वासुर वृति के कारण तुमने भीतर की राह गवाई पित्रियाग में गए और उसने कपाल क्रिया करके तुमको तुम्हारी खोबड़ी को फाड़ के छोड़ाया और तब तुम दसवां बनुष प्रेत बन करके दसवां प्रेत प्रेत बन के उसकी तेज में वास किए तुमने उसी की इंद्रियों से गीता गर्व पुराण भागवत सुनी क्यों क्योंकि तुम व सासुर से छूट नहीं पाए थे बोलो क्या यह सच नहीं है तो जिसने इन वृत्तियों को नहीं छोड़ा उसने कृष्ण को जरूर छोड़ा है उसने सत्य का जरूर अनादर किया है तभी तो वह आखिर में भी उसका उद्धार करने आया है यदि ये इस वृत्ति को भी छोड़ दिया होता तो आत्मा आत्मज्वार की ज्योतियों में स्वतः ब्रह्मांड को फाड़ कर ज्योति तो उड़ गया होता जैसे अंडे के खोल को फाड़ चिड़िया का बच्चा निकल के उड़ जाता है ब्रह्म धन अंडे ही ब्रह्मांड है आत्मारूपी इस अंड को फोड़ता इसी ब्रह्मांड से निकलता तू अनंत को चल देता यदि ये असुर मनोवृत्तियों को तू पहले मार पाता जो नहीं मारेगा उसे ये वृत्तियां मारेंगी ये असुर मारेंगे तो फिर उसको शूद्र के चंडाल के घर की आग ही तो चिता पर लेनी पड़ेगी वैसे तो बड़ा छुआछूत करते थे और चंडाल के घर की आग ना आए तो तेरी चिता ना जलेगी आप अपवित्र हो जाएगी क्यों करते हैं तुम्हें चकाने के लिए तुम्हें बताने के लिए कि रास्ता भटकाव का है ये रास्ता अनंत का है शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते और जब मारे गए सारे असुर तो आज की कथा आरंभ करें हाँ तो आरंभ करते हैं फिर अगली बार उसको अब विस्तार से लेंगे इनको दोहराएंगे नहीं आप लोगों को सबको ये सारे असुर याद हो गए होंगे ऐसा मैं मानता हूं बात अलग है कि नॉन तेल धनिया ही याद रहा होगा और ये सब भूल गए होंगे हाँ घर के झगड़े याद होंगे भक्ति थोड़े ना याद रहेंगे कोशिश करते रहो करते रहो हा स्विट्जरलैंड में ना और बहुत से कंट्रीज में जब अदालत में सजाएं सुनाई जाती हैं तो 150-200 दो सो बरस तक की सजा दे देते हैं तो कैदी हंसता है बोला साहब 50 बरस का मैं हूं 10-20 बरस मुझे जीना आपने 150 साल की सजा दे दी बोला कोशिश करना जीते रहना क्या वही हाल आपका है कि सुधरना तो नहीं है तो फिर बोले कोशिश करते रहना सत्संग में आते रहना हो जिस दिन सत्संग को खाना शुरू कर दोगे अमर राह खुल जाएगी क्योंकि सत्संग सुनी ही नहीं खाए जाते हैं बचाए जाते हैं जिए जाते हैं और इनको जीवन के अंग बनाया जाता है बालकनिया ग्वालों के साथ गेंद खेल रहे हैं काली देह के पास यमुना के तट के समय खेल खेल में गेंद कन्हैया से पानी में गिर जाती है आज वही कथा करें फिर भागवत से भी कुछ प्रकरण लेंगे तो कन्हैया सब वो कहते हैं कन्हैया तुम्ही गिराइए तुम्ही लेके आओ काली क्या है वहां एक कालिया नाग रहता है दस फन है उसके और दसों फनों से वो विष का वमन करता है नागराज वासुकी के साथ फने लेकिन कालिया नाग के दस फन है भयंकर विस्तार है थोड़ा यह भी स्पष्ट कर दूं कि सूर्य को हम विष्णु के सदृश मानते हैं तो परिक्रमाओं का भ्रमण ही कालिया नाग है जिसके गोद में उसके सात फन हैं, जो सात प्लेनेट हैं जो आपके हैं पृथ्वी चंद्रमा ये सब जो हैं सूर्य के अतिरिक्त यही प्लेनेट है ये सात फन हैं नागराज वासुकी के वास्क वास्ुकी का माने अग्नि और ये देखते हुए आग के गोले हैं इसलिए वासुकी है। हां तो लेकिन ये जो कालिया नाग है इससे हट के है नागराज वासुकी से इसे समझो गुरुकुल में विज्ञान भी तो पढ़ाता हूं सचराचर पढ़ाना है मुझे बालक को ना और आज भी तो आप प्रतीकों के माध्यम से ही बच्चों को अक्षर ज्ञान कराते हो अल्फाबेट पढ़ाते हो मैं भी वही करता हूं तो उसमें आपको अजीब क्यों लगा क्योंकि आपने उसके अजूबे जो बना डाले थे खुद बैठ के सांप्रदायिक सोच में जाके ऐसा नहीं है कालिया नाथ के दस फन हैं दसों फन से जब वो विष फेंकता है तो हर चीज सहरीली हो जाती है चारों तरफ जहर ही जहर फैलता है और सारा वातावरण इतना विषाक्त होता है कि सारे जीवधारी जीते नहीं तड़प तड़प के तड़प तड़प के सिसक सिसक के मरते हैं और आज भी ये दस इंद्रियों रूपी ये तुम्हारा दस फन वाला कालिया नाग तुम्हारा मन की दसों इंद्रियां जब दस मुंह बने हैं तो आज तुम जीते थोड़े ना तड़प तड़प के सीसक सीसक के मरते ही तो इंद्रियों का विष चारों तरफ फैलता है फिर वो भी खुद भी पीना पड़ता है क्या तुम्हारे जीवन में कोई आत्मा का रस है कोई भक्ति है कोई रोमांच है, है क्या सुबह से शाम तक ये चिंता वो चिंता ये हा विष पिए जाते हैं जिंदगी काली दह बनी हुई है और हम सब कालिया नाग से अपनी ही इंद्रियों रूपी दस्फन वाले दस मुंह वाले इस कालिया नाग से दसे हुए हैं भगवान यहां लीला में दिखा रहे हैं ये यथार्थ दर्शन है ये प्रत्यक्ष दर्शन है हम सबके जीवन का विष पीना विष खाना विष देना विषैले होके रहना विष ही विष चारों तरफ विष का वमन करना और कहना व जो राोविंद अरे नाटक कर रहे हो क्यों कर रहे हो वैसा गोविंद को लगा बछड़े भी पानी पीते हैं इस काली देह में तो मर जाते हैं तो जानबूझ के उन्होंने गेंद फेंकी थी जब सबने कहा तुम्हें बोलानी होगी तो उन्होंने छलांग लगाई नन्हे कन्हैया पानी में उतर के गेंद को ढूंढने तो कालिया नाग वहां सो रहा है उसकी पत्नियों ने देखा तो कहा कि नारा आप बालक आप यहां कहा चले आए ये तो भयंकर विषैला है ये तो एक ही बार में आपको डस लेगा और खा जाएगा आपको आप चले जाओ कहानी इसको जगाओ कालिया नाग से बचा नहीं जाता जगाओ उसे गोविंद कहते हैं इसके फनों को पुचकारना मत सहलाना मत और इससे डरना भी मत जगाओ इसको अब वो डरते हैं विनती करती हैं कि गोविंद आप लौट जाओ अब भगवान कहते हैं कि नहीं तुम इसे उठाओ और फिर लात मार के बार बार उसको उठाते हैं मत डालो अपने आप को दो स्वयं को और इस दस फन वाले कालिया नाग को जो दस इंद्रियां दस मुंह बन के एक विशैला नाग बना तुम्हें भी मार रहा है तुम्हारी घर गृहस्थी में हर कोई हर किसी को मार रहा इसीलिए तो लड़ रहे हो इसलिए तो तुम्हारा किसी पे यकीन नहीं है अब फिर भी कहते हो कि स्वामी जी हम तो धर्माचरण करते हैं फिर पापाचरण क्या होता है भाई वो भी मुझे बताते जाओ कहा उठाओ इसे, मैं इसे देखना चाहता हूं और जब लात मारी तो कालिया नाग उठा भगवान ने ललकारा तो हंकार करके उसने भी विष डाले लेकिन कोई असर नहीं हुआ और उसको परास्त होना पड़ा और भगवान ने उसके दसों फन नाथ लिए कहा पाना है मुझे तो नाथ अपने दस इंद्रियों रूपी दस फन वाले कालिया नाग को न ना कि इनकी विषयों को झूठ से कपट से बचाता रह तो